वो भी उपाधि से आच्छन्न है और उपाधि से जो अवच्छिन्न भासता है उसमें अवच्छिन्नता नाम की चीज नहीं है ऐसा जो अमत है मति मति का विषय नहीं मति रूप नहीं मति विशिष्ट नहीं मतुपाधिक नहीं और मत अवच्छिन्न नहीं जिसमें मति की सत्ता नहीं और जिस अधिष्ठान में मति भासती है और जिस अधिष्ठान में मति बिना हुए भासती है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म मतम यस्य नवेद सहा जो अपने मति को दुहराता है मति को मतम यस्य बोले हम ब्रह्माकार वृत्ति करते रहते हैं तो देखो ब्रह्म में तो कोई आकार नहीं तो तुम्हारी वृत्ति में कौन सा आकार आया ब्रह्म के लिए ब्रह्माकार लो बोला रामाकार तो एक बात भी हुई कृष्णाकार एक बात भी हुई है अभाकार एक बात भी हुई ब्रह्माकार क्या हुआ भाई तो ब्रह्म में तो कोई आकार ही नहीं है तो वो वृत्ति में कहा से आएगा जो आया तो झूठा जिसको तुम ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हो झूठी बोले अच्छा हमारी वृत्ति ब्रह्म में घुस गई और जाके बिल्कुल एक मेक हो गई तो ब्रह्म में कोई पोल पट्टी होगी उसमें तुम्हारी वृत्ति घुसी होगी ब्रह्म में तो पोल नहीं अवकाश नहीं की तुम्हारी वृत्ति यदि झूठे ही पागल होते हैं बोला बेवकूफी से पागल होते हैं वृत्ति ब्रह्म hey, में घुसती नहीं क्योंकि ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं दूसरी वृत्ति है ही नहीं और वृत्ति में ब्रह्म आता नहीं क्योंकि ब्रह्म में कोई आकार नहीं तक कहिए ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अरे हम सबकी बात करते हैं तत्व की दृष्टि से बात करते हैं बोला ये कोई बुद्धि के सोने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है समाधि का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है और बुद्धि के आकार विशेष से युक्त होने का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है अपने स्वरूप में बुद्धि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तुम अपना कर्तृत्व तो छोड़ते नहीं बुद्धि का अस्तित्व तो छोड़ते नहीं बुद्धि का अस्तित्व तो छोड़ते नहीं और अपना कर्तृत्व छोड़ते तो नहीं और बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का बोझ है एक भगत भी थे बड़े अच्छे बड़ा उनकी भक्ति में कोई संदेह नहीं है भगवान का नाम लें बड़े प्रेम से आंख से आंसू गिरे शरीर में रोमांच हो अष्ट सात्विक जो है ना उनके जीवन में हाम है कभी स्तंभ हो जाए कभी मूर्छा हो जाए कभी अश्रु हो, हो कभी बैवरण हो कभी प्रलय हो एक दिन एकांत में रोने लगे स्वामी जी भगवान की विस्मृति हो जाती है भूल जाते हैं मैंने कहा कि ये विस्मृति जो तुम्हारे अंतकरण में आती है वो कौन देता है वो तुम्हारे प्यारे के हाथ से आई कि नहीं हाई हाई आई, तो, आई उसी नदी हो सकता उसी नदी कहा आंख से डर घर आंसू शरीर में रोमांच हो गया उसी नदी अब भला बताओ भूल का क्या सवाल है हम अपनी देवकूफी आपको बताते हैं हम पहले साधुओं के पास जाते थे तो इलायची देते थे साधु अगर प्रसाद में हैं, तो हम उसके छिलके को निकालने नहीं थे निकालते नहीं थे ज्यो के त्यो फायदा थे तो एक बार एक साधु ने पिस्ता दे दिया हो तो पिस्ते को भी मैंने दांत से कुचला और कोशिश की कि फायदा साधु की दी हुई थी बोला उसमें से उसकी दी हुई चीज में से कुछ फेंकना ये तो अस्रदा की बात होती अभाव की बात होती तो वो पिस्ता खाने में हमको कितनी तकलीफ हो रही है ये बात महात्मा ने देख ली हमारे आंख में पानी आ गए उसको उसको तोड़ने और निगलने में हाँ उसने कहा कि देखो ऐसी गलती मत करो है ना छील के खाया करो इलायची भी छील के खाया करो पिस्ता भी छील के खाया करो जो खाने लायक चीज होती है वो प्रसाद होता है बोला yes, अरे <tos> साधु उनका नाम तो में रहते थे खूब फटकारा उन्होंने फिर मैंने छोड़ दिया घर से बाग के गया था अयोध्या तो सोलह बरस का होगा सोलह सत्रह बरस का जबकि बात है। देखो तो भक्ति में जब ये सूझता है कि विस्मृति ही भगवान की दी हुई है मत्त स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनंच स्मृति भी भगवान देते हैं ज्ञान भी भगवान देते हैं और विस्मृति और अज्ञान भी भगवान देते हैं अपोहन का है स्मृति और ज्ञान दोनों का नाम स्मृति देते हैं स्वप्न में ज्ञान देते हैं जागृत में और दोनों का अपोहन देते हैं सुसुप्ति में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को वही दे रहे हैं मत्ता स्मृति मत्ता अहमर्था मत्ता माने तुम्हारे मैं के रूप में जो मैं बैठा हुआ मैं हूँ मैं ही स्वप्न जागृत सुषुप्ति को प्रकाशित करने वाला मैं है तो जब ये ज्ञात होता है कि ये भगवान का दिया हुआ है तो विस्मृति में भी मजा आ जाता है और जब ये दिखता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सुख और दुख और ज्ञान और अज्ञान और, और जीवन और मरण और आना और जाना और नरक और स्वर्ग सब मेरी ही रोशनी में मेरी प्रकाश में पूर्व और पश्चिम दोनों देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों दिख रहे हैं बाहर और भीतर मेरी रोशनी में मेरे प्रकाश में दिख रहे हैं भूत और भविष्य मेरी रोशनी में दिख रहे हैं सारा वर्तमान मेरी रोशनी में दिख रहा है जो कुछ भी दिखता है वो मेरी रोशनी में दिख रहा है ईश्वर मसाल लेके नहीं आता ईश्वर अगर दर्शन देने आता है तो मेरी रोशनी में दिखता है मेरी रोशनी में ईश्वर दिखता है मैं देखता हूं ईश्वर को मैं प्रकाशित करता हूं ईश्वर को मैं प्रकृति का मैं देखता हूं ईश्वर को मैं देखता हूँ माया को मैं देखता हूं अज्ञान को मैं देखता हूँ अच्छे बुरे तब मैं देखता हूं मेरी रोशनी में प्रकाशित होने वाले सत्ता प्राप्त करने वाले हैं मेरी प्रियता से प्रिय बनने वाले का ये का ये मेरे लिए अकिचित कर रहे हैं मतम यश्य नवेद जिसने मती के पेट में दे दिया परमात्मा को उसने परमात्मा को नहीं जाना अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम जिसने देह इंद्रिय मन बुद्धि आनंदमय जागृत स्वप्न सुसुप्ति देश काल वस्तु आदि की उपाधि से परमात्मा को जाना अन्य के रूप में परमात्मा को जाना है उसका जानने का दावा झूठा है असल में कि उसने परमात्मा को नहीं जाना जो जानने वाले हैं उनके लिए परमात्मा कैसा है का बुद्धि इंद्रिया आदि के द्वारा अभिज्ञात उनका प्रकाशक है विजानता और विज्ञातम अभिजानता और जो अज्ञानी है वो बुद्धि इंद्रिया आदि की उपाधि से जुक्त परमात्मा को जानते हैं इसलिए जानने वाले का लक्षण यह है कि वो दावा नहीं कर सकता कि मैंने दृश्य के रूप में परमात्मा को जाना क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना आप आए तो विजानताम अभिज्ञातम बुद्धि इंद्रिया जो जानते हैं उनके लिए बुद्धि इंद्रिया आदि का विषय परमात्मा नहीं है और जो नहीं जानते हैं वो झूठे ही दावा करते हैं कि हमने ये देखा बुद्धि में बुद्धि की रोशनी में परमात्मा को देखा अरे परमात्मा की रोशनी में बुद्धि दिखती है कि बुद्धि की रोशनी में परमात्मा दिखता है तुम्हारी रोशनी में बुद्धि दिख रही है बुद्धि की रोशनी में तुम नहीं देख रहे हो तो ये संसार के जितने बौद्ध प्रत्यय होते हैं उनकी रोशनी में जो लोग परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं उनको केवल दो उपलब्धि होगी ये बात मैं कई बार आपको सुना चुका हूं कि यंत्र से परमात्मा को ढूंढोगे तो जड़ मिलेगा और बुद्धि से परमात्मा को ढूंढोगे तो या तो शून्य मिलेगा या बुद्धि के समान क्षणिक मिलेगा और भावयुक्त बुद्धि से परमात्मा को ढूंढोगे श्रद्धायुक्त तो ईश्वर मिलेगा है ना और इन सबको कौन देख रहा है है ना प्रत्यक्ष चैतन्य की शोध से यदि परमात्मा को देखोगे तो अद्वैय ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो प्रतिबोध विदितम मतम अगले मंत्र में ये बात बताई गई है कि असल में परमात्मा का दर्शन करने की युक्ति क्या है अगले मंत्र में वो युक्ति है वो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही वेन्दत ये युक्ति है अभी कल सुना आपको ब्रह्मपनम ब्रह्म निराकु माँ ब्रह्म निराको अनराकणवस्थ अनमेस्ताते योपनिषत् धर्म ते मयि सन् मयी सन्त ओं शाशन श्रवंध मतम अमृत नहीं विदे आत्मना विंदते वीरियम विद्य मृताम ओम अब बड़े विलक्षण ढंग से खरी गई बोलने में जो विरोध है उस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता बोलने में विरोध क्या है अभिज्ञातम विज्ञानकाम जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनके लिए तो ब्रह्म अभिज्ञात है जो अज्ञानी हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है देखो ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्म अभिज्ञात कैसे और अज्ञानी है तो ब्रह्म विज्ञात कैसे ये कहते हैं कि अज्ञानी को तो ब्रह्म विज्ञात है और ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म अभिज्ञात है बोलने में उल्टा हुआ कि नहीं हुआ लेकिन जो जानता है सो तो नहीं जानता है जो जानता है सो तो ब्रह्म के बारे में ये जानता है कि वो नहीं जाना जाता जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म के बारे में ये जानता है कि वो नहीं जाना जाता है? और जो नहीं जानता है वो ब्रह्म के बारे में ये जानता है कि वो जाना जाता है माने विषयत्व और अभिषयत्व ब्रह्म में जिसने ये कहा है अभी मैं ब्रह्म को देख के आया हूं तो कहा देखा कि वो पीपल के पेड़ पर तो ब्रह्म देख के नहीं आया ना भूत देख के आया है ना भूत ही देख के आया ना ब्रह्म देख के नहीं आया क्योंकि आंख के घेरे में जो चीज आ गई वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन अनंत अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती कहिए तो ठीक एक ने कहा कि हमने त्रिकुटी में ब्रह्म देखा है काय से देखा है मन से देखा है किसने देखा है मैंने देखा है कहा देखा है त्रिकुटी में देखा है अब नन्ही सी बिचारी त्रिकुटी और ये क्षण क्षण मरने वाला मन और इससे तुमने देख लिया ब्रह्म, ब्राह्मण तो ये झूठ ही हुआ ना बिल्कुल तोले हवा ने झूठ हुआ ब्रह्म न मूलाधार में दिखता है न हृदय में न त्रिकुटी में न मस्तिष्क न ब्रह्म व्रम है तो फिर एक ने कहा कि नहीं नहीं कदाकार वृक्षि करते करते करते करते करते कर हमने वो देखा चमक कहिए तो चमक दमक जो है इसका नाम ब्रह्म नहीं होता ये विचारे बावरे लोग बोले कि हम देख के आए हैं कि कहा हमने समाधि में देखा उस समाधि में तुमने वृत्तियों का अभाव देखा होगा बोला वृत्तियों का निरोध देखा होगा बोले नहीं नहीं समाधि में नहीं मैं तो हर समय हर जगह हर रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म देखता हूँ अगर तुम देखने वाले और ब्रह्म देखा जाने वाला जिसमें देखने वाले और देखा जाने वाले का भेद हो वो ब्रह्म कैसा तो जरा बात तो सोच समझ के करनी चाहिए तो विज्ञातम अभिजानतम वो अभिज्ञानी है उसको ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ जो ये कहता है कि हमने इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हैं या स्वयं साक्षी भाष्य रूप में जैसे सुषुप्ति को आप कैसे देखते हैं इंद्रिय से तो नहीं देखते मन से नहीं देखते बुद्धि से भी नहीं देखते स्वयं निष्करण किसी भी करण के द्वारा आप सुसुक्ति को नहीं देखते सुसुप्ति प्रमाणब व्यवहार से सिद्ध नहीं है ये तो आपको मालूम है सुसुप्ति न तो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है और अपने प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं होता न परोक्ष है कि अनुमान करें सुसुप्ती न प्रत्यक्ष है कि इंद्रियों से मालूम पड़े और न परोक्ष है कि अनुमान करें और न अन्य से अन्य के द्वारा बताने के लिए उसमें उपमान प्रमाण है न अर्थापत्ति है न अनुपलब्धि है न इतिहास है न संभव है न चेष्टा है करवाई सुसुप्ति होने में कौन प्रमाण है कि मैं खुद प्रमाण हूं मैंने देखा तो सुसुप्ति में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं होता इसलिए सुसुप्ति को मैं यानी साक्षी स्वयं सुसुप्ति को देखता है सुसुप्ति साक्षी बात है तो किसी ने कहा कि हम आंख से ब्रह्म देख के आए तो भैया तुमने ब्रह्म नहीं देखा उसको तुमने भाव से ब्रह्म मान लिया होगा बोले हमने अनुमान से निश्चय किया तो ऐसा ब्रह्म जिसके लिए अनुमान करना पड़े माने परोक्ष ही रहे वो किस काम का ब्रह्म तो ब्रह्म प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि है हाँ ये नहीं ऐतिह्य संभवा चेष्टा आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं है तो बोले देख जाए क्या तो अभिज्ञातम विज्ञातम अभिजानतम जिन लोगों ने ब्रह्म को ब्रह, ब्रह्म रूप से नहीं जाना है अविनाशी अनंत परिपूर्ण प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न अपने स्वरूप रूप में जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है वही कहता है कि हमने ब्रह्म देखा हमने ब्रह्म देखा ब्रह्म न जागृत में दिखता न स्वप्न में न सुसुप्ति में न समाधि में क्योंकि जो सब में देखने वाला है उसी का नाम ब्रह्म है जो देखने वाला है उसी की परिच्छिन्नता सिद्ध नहीं होती देखो वो भी वो भी ये नहीं कि अपनी अपरिचिन्नता हमने जान ली स्वयं हमने अपने आप को अपरिचिन्न जाना अपनी अपरिचिन्नता आपने जानी सो इसको दार्शनिक दृष्टि से इसको बड़ा दूषित बताते हैं वो जैसे आग से आग जल गई स्वयं स्वयं को जान लिया कई लोग बोलते हैं ना तो बावरे लोग जो हैं, भोले लोग आ, बात को तो समझते नहीं है स्वयं स्वयं को जान लिया कि जो जाना गया सो जुदा और जिसने जाना सो जुदा स्वयं स्वयं कोई उलट पलट के नहीं जाना जाता है तो इसमें न तो अंतर अंतर्मुखता का पंच चलता है न तो बहिर्मुखता का न तो इसमें ध्यान चलता है न समाधि चलती है और इसमें हमने स्वयं स्वयं को जान लिया क्या यह भी नहीं चलता है दो नारायण तो बोले कि जिसने कहा कि हमने ब्रह्म को देख लिया देखने वाला मैं और ब्रह्म देखा जाने वाला बोले नहीं नहीं अपने रूप में देख लिया कहा अपने रूप में देख लिया तब भी जो देखा गया वो दूसरा तुमने शीचे में देखा होगा कुछ परछाई देखी होगी सच्चे को नहीं देखा होगा और हो। अपनी परछाई देखी होगी क्योंकि देखने वाले का जो शुद्ध स्वरूप है तो बोले बस तो, तो मैं ही ब्रह्म हूं कहीं ये भी नहीं है ना तो बोले ये क्यों नहीं कई इसलिए कि तुमको अपनी अद्वितीयता नहीं दिख रही है अपनी परिपूर्णता नहीं दिख रही है अपनी अपरिचिन्नता नहीं दिख रही है ये स्वयं स्वयं करके बहुत बेचारे जो हैं है ना? नामने तो स्वयं अपने आप को देख लिया तो बहुत अच्छा किया तो बिजानताम अभिजानताम विज्ञाताम जो नहीं जानते हैं वही कहते हैं कि ब्रह्म विज्ञात रूप है बोले अच्छा भाई जिन्होंने जान लिया उनके लिए बोले उनके लिए इंद्रिय से अभिज्ञात मन से अभिज्ञात बुद्धि से अभिज्ञात वाणी से अविज्ञात समाधि से अभिज्ञात ध्यान से अभिज्ञात इष्ट के रूप में अभिज्ञात बोले कि स्वयं देखकर स्वयं जानने वाला और जाना जाने वाला इस वेद से विनिर्मुक्त तो इसका निरूपण श्रुति कैसे करती है वो कहती है कि ऐसे जो तुम हो सो परिच्छिन नहीं हो सकते न काल में जो ये तुम्हारा रूप है ना ये जो तुम्हारा स्वरूप है ये एक अंतकरण अवच्छेद देना साक्षी नहीं है एक अंतकरण में रहकर केवल उसी का साक्षी नहीं है अंतकरण आत्मा का निवास स्थान नहीं है देखो तीन बात ध्यान में रखने की है आत्मा अंत करणावच्छे देना साक्षी नहीं है एक बात और कालावच्छे देना नित्य नहीं है और दिशावच्छे देना व्यापक नहीं है वो अवकाश में रहकर व्याप्त नहीं होता है अवकाश ब्रह्म में रहता है कि ब्रह्म अवकाश में रहता है ये देखो धरती आकाश में रहती है कि आकाश धरती में रहता है है धरती जैसे आकाश में रहती है वैसे ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे है ना ये देश ब्रह्म में कल्पित है ब्रह्म देश में व्यापक नहीं है जैसे सर्प रज्जु में कल्पित है रज्जू सर्प में व्यापक नहीं है क्योंकि सर्प तो है ही नहीं तो सर्प में रज्जू नहीं रहता है ये जब कहते हैं ना कि ब्रह्म सर्वत्र है।, है तो सर्वदेश को हो गया घड़ा और उसमें ब्रह्म हो गया पानी है बोले ब्रह्म है सदा ब्रह्म है सर्वदा ब्रह्म है तो रायणु सर्वदा तो हो गया काल रात समझो रात काल हो गया रात सर्वदा हो गया रात्रि और ब्रह्म हो गया अंधकार यदि ये कहो कि ब्रह्म हमेशा रहता है तो हमेशा में ब्रह्म रहता है माने हमेशा आधार हुआ और ब्रह्म आधेय हुआ हमेशा घड़ा हुआ और ब्रह्म पानी हुआ हमेशा जो है वो काल हुआ और ब्रह्म एक दिन या एक रात या एक सूरज या एक चंद्रमा हो गया हमेशा में ब्रह्म नहीं रहता रज्जू में सर्प के समान ब्रह्म में हमेशा कल्पित है नारायण सब सब जगह ब्रह्म नहीं रहता सब जगह ब्रह्म में कल्पित है इसलिए नित्यता काल दृष्टि से ब्रह्म में आरोपित है वो तो अविनस्यत स्वरूप है और परिपूर्णता जो है वो देश की दृष्टि से ब्रह्म में आरोपित है और अंतकरण का जो अवच्छेद है इस अंतकरण में रहकर मैं अंतकरण का साक्षी हूं यह अंतकरण कोई घड़ा और इसमें रहने वाला पानी ऐसा नहीं जैसे आकाश में धरती ऐसे आत्मा में अंतकरण और एक अंतकरण नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांडांतर्गत जो अंतकरण है ये सब के सब साक्षी आत्मा में भास रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में कोटि कोटि अगणित जीव अगणित है ना अगणित जीव अगणित देवता अगणित वस्तु ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक और अगणित ब्रह्मांड और और अगणित ब्रह्मांड जिसके रोमकूप में कल्पित कहने का अभिप्राय क्या है कि ये लोग जो बोलते हैं ना कि ब्रह्म नित्य है है ना? वो काल में जो नित्यता है उसका आरोप ब्रह्म पर करते हैं जो कहते हैं ब्रह्म पूर्ण है वो देश की पूर्णता को ब्रह्म में आरोपित करते हैं है? और जो बोलते हैं कि अंतकरण में रह करके अंतकरण का साक्षी है वो अंतकरण के द्वारा अपने में परिच्छिन्नता का आरोप करते हैं तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यदि साक्षी के द्वारा भी ब्रह्म भागता है तो वो ब्रह्म नहीं है वो खुद साक्षी है और ऐसा साक्षी है जिसमें देशकाल वस्तु का परिच्छेद नहीं है जिसमें कोई जड़ नहीं है विजातीय जिसमें कोई सजातीय दूसरा चेतन नहीं है और जिसमें स्वयं भी परिवर्तन नहीं है स्वयं परिवर्तन को परिणाम स्वगत भेद बोलते हैं स्वयं में जो परिवर्तन है उसको स्वगत भेद बोलते हैं और दूसरे चेतन का होना ये सजातीय भेद है और जड़ का होना ये विजातीय भेद है तो न तो ब्रह्म में कोई दूसरा है न तो ब्रह्म में कोई ब्रह्म जैसा है और न तो ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन है ऐसा जो ब्रह्मांड की अपेक्षा रखने वाला नहीं प्रकृति और माया की अपेक्षा रखने वाला नहीं देश और काल की अपेक्षा रखने वाला नहीं ये जो आत्म चैतन्य है ये दरअसल ऐसा है परिच्छिनता के अत्यंताभाव से उपलक्षित तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी ने विज्ञात रूप में ब्रह्म को जाना ये हमारा जाना हुआ ब्रह्म है तो उसने दरअसल ब्रह्म को नहीं जाना और यदि उसने देखा कि किसी भी प्रकार तत्व ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होता अभिज्ञात इसी को बोलते हैं अभिज्ञात अभिज्ञात हम विजानता यदि उसने ये जाना कि ब्रह्म में विज्ञातत्व उत्पन्न नहीं होता तो उसने ब्रह्म को जाना और यदि ब्रह्म में विज्ञातत्व की उत्पत्ति मानी तो ब्रह्म को नहीं जाना वो तो जिनका दावा है कि हमने जान लिया उन्होंने नहीं जाना अब बोले कि सर कथम ब्रह्म वेदनीयम्? फिर ब्रह्म को कैसे जानना ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म में विज्ञातत्व नहीं है और अपने में ज्ञातृत्व नहीं है तो जब ब्रह्म अत्यंत अभिज्ञात हो गए तब तो प्रश्न ये उठता है कि फिर तो एक मच्छर में और ब्रह्मज्ञानी में क्या फर्क है क्योंकि मच्छर को भी ब्रह्म नहीं मालूम है और ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्म नहीं मालूम है